धन्यवाद राजकुमार जी बहुत बहुत स्वागत है और मेरी और आपकी पहली मुलाकात है तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताएं जी मेरा नाम राजकुमार है और मैं आगरा से हूं आगरा के पास एक बड़ा कस्बा है रौनकता नाम से जो कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली है महात्मा सूरदास जी की भी जन्मस्थली है तो एक धार्मिक क्षेत्र है जो पांडव हुए हैं तो पांडवों ने भी यहां तपस्या की है उनका भी स्थान है देखा जाए तो एक तरह से पर्यटक स्थल भी है वहां है और जेपी मेमोरियल राज पब्लिक स्कूल से के नाम से वहाँ एक विद्यालय चलाता हूं वैसे मैं एक साधारण परिवार से ही हूँ मेरे पिताजी थे एक किसान थे आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी लेकिन आपका सपना था कि मेरे बच्चे किसी तरीके से पढ़ जाएं और शिक्षा के क्षेत्र में आ जाएं। तो भगवान की कृपा से धीरे धीरे उनका सपना साकार हुआ और संघर्ष करते हुए आज मैं इस मंजिल पर पहुंचा कि एक स्कूल की स्थापना हुई और यहाँ पर बच्चों की सेवा की जा रही है चलिए राजकुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में और परिवार के बारे में और आइए आगे, आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जैसे कि आप इंग्लिश और संस्कृत में मास्टरी की हैं तो दोनों भाषाओं के अंदर समानांतर और फिर भेद क्या है उसके बारे में कुछ बातें बताइए दोनों भाषाएं समानता की जहां बात कह रहे हैं तो समानता तो नहीं है हमारी जो भाषा है देववाणी संस्कृत है तो संस्कृत में जितना रस है मैं समझता हूँ इंग्लिश में नहीं है जितनी अच्छी जिसकी हिंदी होगी तो शायद उतनी ही अच्छी उसकी इंग्लिश हो सकती है बाकी मैंने अंग्रेजी और संस्कृत दोनों में एम किया लेकिन मैंने अपने आप में पाया कि संस्कृत जैसा विषय अंग्रेजी नहीं हो सकती है और मेरी अपनी भी जो रुझान रहा वो ज़्यादातर अंततः फिर संस्कृत में ही आ गया संस्कृत की कुछ खास बातें बताइए संस्कृत में जो व्याकरण की शुरुआत है तो उसमें यदि बच्चों का सही उच्चारण और उनका शब्द जैसे बनता है यदि उसका सही ज्ञान बच्चे को हो तो उस व्याकरण से बच्चा ज़्यादा कठिनाई भी महसूस नहीं करता है और मैं समझता हूँ बड़ी आसानी से इसमें उतर जाता है हिंदी में जैसे आ आ ई करके जैसे हम पढ़ाते हैं तो ऐसे ही संस्कृत के व्याकरण को समझने के लिए हमारे पास 14 सूत्र हैं उन 14 सूत्रों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो पाणिनि के सूत्र हैं अयोणा रील रखा ये ओंग अय ऊचा चो, हय वण यम गण नम झमे जव गढ़ दस सर हल ये चौथे सूत्र हैं इन सूत्रों के माध्यम से ही और उनको व्याकरण की शिक्षा दी जाती है राजकुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से संस्कृत में अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है और दोनों में समांतर कुछ भी नहीं है दोनों अलग अलग भाषाएँ हैं दोनों में अलग अपनी एक अपनी पहचान है और संस्कृत के आपने कहा कि संस्कृत जितना अच्छा होगा या हिंदी जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा इंग्लिश बोल पाएगा तो ये आपने बताया और चौदह सूत्रों के माध्यम से जो है व्याकरण जो है संस्कृत का बच्चों को सिखाया जाता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारी सभी लिसनर्स इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें संस्कृत के बारे में कुछ ख़ास बातें मालूम पड़ेगी आज के इस विषय में आज के इस विशेष एपिसोड में विशेष मुलाकात में तो मैं चाहूँगा कि संस्कृत की कुछ खास अपनी परिभाषा या पहचान जरूर बताए तो संस्कृत जो है तो संस्कृत तो प्राचीन भाषा है इसीलिए इसको देववाणी कहते हैं हमारे देवताओं की भी यही भाषा है और यही कारण है कि ये जो हमारे वेद शास्त्र वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी तो रामायण संस्कृत में ही लिखी और बाद में तुलसीदास ने उसका हिंदी रूपांतर किया रामचरितमानस के नाम से तो ये गीरवाण्य भाषा देववाणी इत्यादि इसके नाम हैं संस्कृत जो भाषा है प्राचीनतम भाषा है लेकिन आजकल जो देखा जा रहा है तो संस्कृत की तरफ कुछ रुझान कम है अंग्रेजी की तरफ ज़्यादा है अंग्रेजी को अहम भाषा माना जा रहा है लोगों की जो दिलचस्पी है वो अंग्रेजी की तरफ बढ़ रही है तो मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं हैं और संस्कृत हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है और इसी की तरफ ही होनी चाहिए हमारे महाकवि कालिदास जो हैं तो ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान हुए उन्होंने काले अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूतम ये इनकी प्रसिद्ध कुछ रचनाएं हैं जो आपको संस्कृत में ही मिलेंगी धन्यवाद जी राजकुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया कि किस तरह से संस्कृत जो है एक प्राचीन भाषा है और इसमें मूलता बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं लेकिन आज वर्तमान में प्रचलन जो है अंग्रेजी भाषा का है जिसकी तरफ हमारा जो है आकर्षण बढ़ गया है तो हम अपनी मूलता को भूलते जा रहे हैं तो इस बीच में जो बदलाव आ रहा है किस तरह से संस्कृत को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और अंग्रेजों को क्यों पसंद कर रहे हैं क्या इसके लिए आपके पास कोई बात हो तो बता सकते हैं देखिए ये जो आपका सवाल है तो जहाँ तक मेरा मानना है हमारी संस्कृति पर ये पाश्चात्य देशों की संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है इसीलिए ये टीवी के माध्यम से और बच्चों का रुझान अंग्रेजी की ओर जा रहा है पहले हमारे यहाँ विद्यालयों की जगह पे जो गुरुकुल थे आश्रम व्यवस्था थी जहाँ पर के बच्चा वहीं रह कर पढ़ते थे तो वहाँ संस्कृत को ही ज़्यादा विशेष महत्व तो दिया जाता था और लिख लिखाई की भी कोई इतनी आवश्यकता नहीं थी जो ऋषि होते थे तो जैसे आजकल हम लोग जो प्रार्थना कराते हैं बच्चों को तो उसमें जो आचार्य थे वो पंक्तिबद्ध जो बच्चे खड़े रहते थे तो उनके बीच बीच में घूमते रहते थे और मुँह से मंत्रों को बोलते थे और बच्चे उसका ससुर पाठ करते थे ये व्यवस्था थी पढ़ाई की लेकिन ये सब आमूल चूर परिवर्तन हो गया कागजों पर विद्या आ गई लिखने में विश्वास करने लगे इसीलिए उसको याद करने में भी दिक्कत होती है देखिए किसी चीज़ को जो हम लिख लेते हैं तो हमारे पास अमुक चीज़ लिखी हुई है वो जब आवश्यकता पड़ेगी तब उसको देख लेंगे तो इस तरीके से हमारी जो याददाश्त है वो याददाश्त भी हमारी एक कमज़ोर हो जाती है और यदि किसी चीज़ को लिखने की व्यवस्था नहीं है तो हम उसे पूरी तरीके से अपने दिमाग पर लेते हैं तो इसीलिए वो याददाश्त हमेशा बनी रहती है यही कारण है आपने देखा होगा कि पहले जो पुराने लोग हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनकी जो याददाश्त है वो लिख नहीं सकते हैं उनकी याददाश्त ज़्यादा तेज़ मिलेगी वो आपको किसी अमुख घटना के बारे में जानकारी देंगे फला तिथि को फलाने दिन और ये कार्य हुआ था जबकि आजकल का जो पढ़ा लिखा नवयुवक है वो बिना देखे बिना डायरी के और उस घटना का जिक्र नहीं कर सकता है चलिए राजकुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि संस्कृत को कागजों पे नहीं उसको तो बुद्धि से याद किया जाता है और स्मरण करके उसको बोला जाता है तो इसीलिए उस समय उन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से लोगों ने जिन लोगों ने भी उन चीज़ों को किया उनकी याद शक्ति बहुत अच्छी है और उसके बाद जैसे कि आपने कहा कि कागज़ों पर जब शक, अक्षर आने लगे अंग्रेज़ी पार्षद जो चीज़ें हमारे बीच में आ गई तब से हमारी याददाज भी कम होने लगी और हम कागज़ों के साथ शिक्षा को ग्रहण करने लगे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को पसंद आ रहा होगा और चलिए मैं कहूँगा कि काफ़ी समय से आप चौदह साल से आप शिक्षा के क्षेत्र में रहे हैं तो इसमें जो बदलाव की प्रक्रिया है उसमें Uh, क्या कहना चाहेंगे किस तरह के जो चेंजेस आ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में आपके रहते हुए कौन कौन से बदलाव आपने देखे हैं उसके बारे में बताइए हमारे सामने जब हम स्कूल जाते थे तब इतनी सुविधाएं नहीं थीं प्राइवेट स्कूल नहीं थे सरकारी स्कूलों में ही व्यवस्थाएं थीं वे यहाँ तक के बैठने के लिए भी अपने लिए कोई टाच या बोरी अपने साथ ले जाते थे वहाँ बैठ के पढ़ते थे आजकल तो सारी सुविधाएं विद्यालय वाले दे रहे हैं जब से ये प्राइवेट स्कूल हैं तो अनेक प्रकार के बच्चों को हर प्रकार की सुविधाएं हैं तो कुछ सुविधाएं भी बढ़ी हैं जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ी हैं उसके हिसाब से बच्चे भी कुछ बेफिक्र हो रहे हैं केयरलेस हो रहे हैं देखिए उस समय जो थे वो लिमिटेड सब्जेक्ट थे केवल आर्ट साइंस या कॉमर्स से ही पढ़ाई होती थी आजकल अनेक प्रकार के कोर्स हैं इसमें जैसे मैनेजमेंट के कोर्स कराए जाते हैं तो ये सारी व्यवस्थाएं पहले नहीं थी तो ये नई नई सब्जेक्ट्स नई नई व्यवस्थाएं टेक्नोलॉजी ये जोड़ दी गई है और वैसे पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा लोगों को सीखने का अनेक प्रकार के कोर्स करने का ये मौका दिया जा रहा है तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ये तो अच्छी बात है अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे अवसर सीखने का मौका ये सब ये जो चीज़ पहले नहीं थी उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है राजकुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर जो है बदलाव आते जा रहे हैं और बदलाव के साथ हमारे बच्चे भी उन चीज़ों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो वही आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि आपके जीवन काल में जैसे संगीत के साथ या गीत आपको बहुत पसंद आते हैं उनके बारे में बताइए ये म्यूजिक के संबंध में भी जहाँ तक मेरा विचार है उस टाइम तो म्यूजिक का भी इतना नहीं था सिंपली जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी इस तरीके के जब कॉलेजों में प्रोग्राम हुआ करते थे तो जैसे भजन हैं देशभक्ति के गीत हैं ये ही चला करते थे टीवी वगैरह उस समय इतना प्रचलन नहीं था है ना और ये मोबाइल है नेट है ये सारी सुविधाएं उस समय इतना कहाँ थे जितना मिल रही हैं तो जैसे जैसे सुविधाएँ मिल रही हैं तो हमारी युवा पीढ़ी का रुझान म्यूजिक की तरफ बढ़ रहा है और अब तो आप देखते हैं कि म्यूजिक से कोर्स वगैरह भी हो रहे हैं तो बच्चे उनका आनंद ले रहे हैं और सीख रहे हैं इसीलिए अच्छे से अच्छे गायक और वो हमारे देश को मिल रहे हैं युवा पीढ़ी में आपका कोई पसंदीदा गीत हो तो बताइए और क्यों पसंद है मेरा तो धार्मिक रुझान रहा है शुरू से मैं बताऊँगा आपको वैसे मुझे पुरानी जो फिल्में हैं वो अच्छी लगती हैं आजकल की अपेक्षा जी गीत जो है वो भक्ति के गीत मुझे ज़्यादातर पसंद हैं तो मुझे जो एक अच्छा गीत लगता है तो वो मुझे अच्छा लगता है मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे मैली चादर के कैसे मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे karma छोड़ की तारे टूटी अब क्या गीत सुना मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे तेरे मंदिर कभी आया जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया हे घे हर, हर मै हार के आया अब क्या हार चढ़ा चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे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 द्वार तुम्हारे हेली हाँ। चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे हाँ। हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मा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 ये जो गाना है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये कुछ आत्मा परमात्मा की ओर इशारा करता है इसकी वजह ये है इसीलिए मुझे ये बहुत प्रिय गीत है चलिए राजकुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया म्यूज़िक के साथ आपका क्या संबंध है वो भी आपने बताया और स्कूल में म्यूज़िक किस तरह से काम करता है संगीत किस तरह से आज के समय में बहुत ही अच्छा एक करियर का भी ऑप्शन बनते जा रहा है और बच्चे भी इसमें अच्छी तरह से जुड़ते जाते हैं और काफ़ी लोग जो है इसमें तरक्की कर रहे हैं ये भी आपने बताया तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं और उस उतार चढ़ाव में कहीं ना कहीं एक संघर्ष हमारे साथ बना रहता है तो आपके जीवन का जो संघर्षमय समय क्यों, कब रहा और कितने समय तक रहा मेरा जीवन तो संघर्ष में ही रहा क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो काफी मेहनत करना पड़ा और संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए मैंने जो सीखा संघर्ष में सच्चाई की राह पर चलता रहना चाहिए लेकिन प्रभु स्मरण जरूर करना चाहिए हमारे जीवन में संघर्ष को ख़त्म करने के लिए और प्रोग्रेस का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक ही कड़ी है वो है भगवान का नाम भगवान का चिंतन करते रहेंगे सच्चाई से चलते रहेंगे तो हमारे सारे संघर्ष कर जाएंगे ये मेरा अपना दृढ़ विश्वास है मेरा अपना जीवन का अनुभव है राजकुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया संघर्ष में जीवन में आप ईश्वर को याद करते थे और ईश्वर भक्ति ही आपको जो है संघर्ष में शक्ति का एहसास कराता है और आप संघर्ष से मुक्त होते जाते हैं या संघर्ष से लड़ने की क्षमता आपके पास आती है तो चलिए बहुत ही अच्छी बात राजकुमार जी आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा संघर्ष के समय हमें क्या करना चाहिए वो आपने बताया संघर्ष के समय में हमें ईश्वर को याद करना है ईश्वर को याद करने से हमें शक्ति मिलती है और संघर्ष के समय हमें सहन करके आगे बढ़ने की क्षमता जो है वो ईश्वर भक्ति से ही प्राप्त होती है तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि जैसे कि जीवन में काफ़ी हमारे दोस्त होते हैं हमारे मित्र होते हैं हमारे शुभ भावक होते हैं तो उनमें से जो आपके परिवार में से या फिर आपके मित्र संबंधियों से किन्होंने आपको बहुत अच्छा सपोर्ट किया दुख की घड़ी में कहो या मुश्किल के समय में हो किसी भी समय में जहाँ तक मित्रों का सवाल है तो काफ़ी मैंने दोस्ती भी की सभी लोग दोस्ती करते हैं स्कूल टाइम में भी करते हैं फिर ग्रस्त में जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो वहाँ भी नए नए दोस्त बन जाते हैं लेकिन वास्तव में जो कहा गया है कि ये दुनिया जो है ये स्वार्थमयी है तो ऐसे ही आजकल सच्चे दोस्त तो मिलना बहुत ही मुश्किल काम है और संघर्ष के समय में कोई दोस्त काम नहीं आता है मैंने आपको बताया कि केवल प्रभु ही चाहे उनसे दोस्ती का नाता मानिए या पिता का नाता मानिए कुछ भी नाता मानिए केवल वो ही काम करते हैं कोई दोस्त काम नहीं करता है सारे दोस्त खिसक जाते हैं फट जाते हैं तो ऐसा कोई दोस्त नहीं जिनसे हमको कोई सपोर्ट मिला हो राजकुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हालांकि ऐसे बहुत सारे लोगों का अनुभव है लेकिन कुछ एक लोगों को सपोर्ट मिल जाता है लेकिन ज्यादातर लोगों को जो है समय पर सपोर्ट नहीं मिलता और हमें खुद को ही संघर्ष से लड़ना पड़ता है और कहते हैं ना अपना हाथ जगन्नाथ वही बात हो जाती है तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि अपने जीवन काल में आप किस व्यक्ति को आदर्श मानते हैं और क्यों मानते हैं मैं तो अपने जीवन काल में जो आदर्श मानता हूँ वो मैं अपनी माँ को मानता हूँ पिताजी मेरे थे वो काफ़ी अभाव अवस्था में चली गई लेकिन समय समय पर जब मैं बच्चा था तो मां ने ही मुझे हिम्मत दी मां ने ही मुझको संघर्ष से लड़ने की शक्ति दी तो मैं अपना आदर्श अपनी माँ को मानता हूँ और आज भी मेरी माँ हैं मैं सुबह जग करके माँ के, मा के पैर छूता हूँ माँ की वंदना करता हूँ मेरे लिए जो भी है वो सब कुछ मेरी माँ है राजकुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपका सब कुछ आपकी माँ है क्योंकि उन्होंने ही आपको बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाया पढ़ाया लिखाया और बचपन में ही शायद आपके पिताजी का देहांत हुआ जिसके वजह से पूरा डिपेंडेंट आप माँ के ऊपर रहे और माँ ने आपको पूरी अच्छी तरह से पालना दी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और माँ को आप आदर्श मानते हैं तो चलिए जाते जाते कहूँगा कि हमारे सभी लिसनर्स इस वक्त आपको सुन रहे हैं काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पर संदेश के रूप में क्या कहना चाहेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले जो वार्तालाप हुआ हमारा तो मैं सभी लिसनर्स के लिए सभी लोगों को फिर पुनः एक ही बात रिमाइंड कराना चाहूँगा कि भगवान ही सर्वोपरि शक्ति है भगवान ही हमारे सभी अभाव में बुरे समय में अच्छे समय में एक सच्चे दोस्त के रूप में एक प्रेरणा के रूप में जो कुछ भी हमारे लिए शक्ति प्रदान करने वाले हैं वो प्रभु परमात्मा है जिन्होंने हमें ये जीवन दिया तो हमें अपने परमात्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए और उनको सदैव स्मरण रखना चाहिए चलिए राजकुमार जी ये अच्छी बात है आपने बताया कि फिर से एक बार आपने रिमाइंड कराया कि जब भी मुश्किलें हो या ना हो लेकिन फिर भी आपको हमेशा ईश्वर को स्मरण करना चाहिए वही आपको हर समय मदद कर सकता है और उनकी मदद आपको हमेशा मिलती रहेगी बहुत ही अच्छा संदेश बहुत ही अच्छा मैसेज राजकुमार जी ने दिया है आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को आ, ये बात अच्छी भी लग रही होगी और इसका प्रयोग आप करते रहेंगे और मैं चाहूँगा कि आप हर घड़ी ईश्वर को याद करते रहे जब भी आपको मुश्किल घड़ी ऐसा महसूस आपके बीच में आएगी या मुश्किल घड़ी आपके पास आती है तो ईश्वर की मदद अवश्य मिलती है बशर्त यही है कि उन्हें स्मरण करना बहुत जरूरी है जब आप याद करेंगे तो उनकी मदद आपको मिलती रहेगी आप सुन रहे हैं रेडमोदन नाइन पॉइंट फोर विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ राजकुमार जी आगरा से जुड़े और अपनी दिल की बातें हमारे साथ शेयर किया इसलिए उनका धन्यवाद शुक्रिया जाते जाते मैं कहूंगा आप अपने माँ को आदर्श मानते तो उनके लिए कोई एक गाना डेडिकेट करना चाहे तो कौन सा गाना आप सुनाना चाहेंगे माँ के लिए देखिए वैसे मुझे फिल्म में कोई ज्यादा रुचि नहीं है लेकिन आपने पूछा तो मुझे वो गाना याद आया माँ के लिए कहा जाता है तो कितनी अच्छी है ओ मेरी माँ तो कितनी भोली है कितनी प्यारी है ओ माँ चलिए राजकुमार जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने अपने माता श्री को डेडिकेट किया है तो जाते जाते हम वो गीत सुनाएंगे और आज के विश्व विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्क रहते रहो